साम दीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद में प्रथम मंत्र के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म की जिज्ञासा शिष्य ने श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के सामने रखी द्वितीय मंत्र से जिज्ञास्य ब्रह्म का श्रोत्रस्य इत्यादि वाक्य से श्रोत्रादि करण कलाप का अधिष्ठान ब्रह्म है। इस रूप में उपदेश हुआ ब्रह्म में श्रोत्रादि अध्यास अधिष्ठानत् को सुन करके सर्पादि अधिष्ठान रज्वादि में इंद्रिय ग्राह्यत्व के तरह ब्रह्म में भी इंद्रिय ग्राह्यत्व की आशंका शिष्य के मन में आई उसे तृतीय मंत्र से न तक्ष गति न वाक इत्यादि से बताया गया कि मन अंतकरण एवं बाह्य करण भेद से जो चक्षुरादि एवं वागादि हैं दो प्रकार के करण बाह्य अभ्यंतर और बाह्य करणों में भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय भेद से जो अवातर दो भेद हैं, तो ज्ञान इंद्रिय पंचक तथा कर्म इंद्रिय पंचक में से किसी भी पंचक से ग्राह्य नहीं है ब्रह्म इसे बताया न तुर गति न वागछती से तो अभ्यंतर जो करण है मन तदग्राह्य भी ब्रह्म में नहीं है उसे नो मन इससे बताया गया कि मन भी स्वतंत्र रूप से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता और जो अनिदम है उसे ईदम ईदृशम इस रूप में मैं जानता भी नहीं हूं ब्रह्म को इसे न विद्मो न विजानिमा इससे बताया गया कि ब्रह्म का ज्ञापन नहीं हो सकता ईदनतया क्योंकि ईदनतया ईदम ईदृशम ऐसा ज्ञापन ब्रह्म का संभव होता तो उसे मैं जरूर जानता और दूसरे कोई आचार्य भी उसे इस प्रकार से जना सके वह प्रकार मैं नहीं जानता हूं अनिदम ब्रह्म को ईदम तया जनाने का ज्ञापन करने का तो ब्रह्म ज्ञान के बिना परम पुरुषार्थ जो मोक्ष हैं वह असंभव हैं और मुमुक्षु को अभिष्ट है मोक्ष ही और वह मोक्ष बिना ज्ञान के असंभव हैं और वह ज्ञान नहीं हो सकता ईदम ईदृशम इस रूप में तो आचार्य से प्रार्थना शिष्य ने की कि किसी न किसी प्रकार से आप मुझे ब्रह्म का ज्ञान कराइए ही क्योंकि मुझे तो एक ही प्रयोजन की अपेक्षा है मोक्ष की और मेरी यह अपेक्षा पूरी कराने का सामर्थ्य मात्र ब्रह्म ज्ञान में ही है वह ब्रह्मबोध आप किसी भी प्रकार से मुझे करिए कराइए तो कहा कि यद्यपि न त्र वागछति से ये कह चुके हैं कि शब्द का विषय ब्रह्म नहीं है तो भी उसे जाना जा सकता है उत्तम अधिकारी के द्वारा आचार्य से उपदिष्ट वाक्य से ही उपलक्षण विधाया अन्य कोई प्रकार है नहीं इस अभिप्राय से आगम वाक्य बताया अन्य दद विदिता अथो अविदितात् अधिक और इस आगम वाक्य आगम कहा जाता है परंपरा उपदेश को यह आगम वाक्य का अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपदेश वाक्य है और इस वाक्य से उत्तम अधिकारी अनिदम ब्रह्म का अहंतया बोध प्राप्त करता है अन्य तद विदितात् अथो अविदितात अधि इस वाक्य से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोध शिष्य उत्तम अधिकारी को होता है ये इसीलिए तो ज्ञापन किया है अनिदम ब्रह्म का अहंतया बोध कराने के लिए आ, ये आगम वाक्य है इस वाक्य से कई पूर्वाचार्यों ने ब्रह्म का अहंतया अनुभव किया है इसीलिए अहंतया अनुभव की अपेक्षा रखने वाले शिष्य को यहाँ के आचार्य उन्हें जिस वाक्य से अहंतया ब्रह्मानुभूति हुई अपने आचार्य से प्राप्त उसी वाक्य को अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इस वाक्य को बता रहे हैं यानी एक प्रकार से तत्वसी ऐसा वाक्य है उपदेश वाक्य और अनुभव होगा इसका ठीक ठीक अभिप्राय जानने वाले को अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में इसलिए पहले अन्य देव तद विदितात् अथवा अविदितात् अधि इस आगम वाक्य के पदार्थ को भाष्कर भगवान ने बताया और फिर तात्पर्य अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं तो पदार्थ हैं कि जो वेदिता होता है उससे भिन्न ही होता है विदित वेदिता से अभिन्न नहीं होता विदित कहा जाता है वेदन के विषय को वेदिता कहा जाता है वेदन के कर्ता को तो वेदन का कर्ता और कर्म अलग अलग होगा एक नहीं होगा तो विदित है वेदन का कर्म और आगम वाक्य का पूर्वाध बता रहा है कि वेदन का कर्म ब्रह्म नहीं है अन्य देव तद विदितात् वेदन क्रिया का कर्म ब्रह्म नहीं है तो कहा फिर जिनके दृष्टि में वेदिता से अन्य ही ब्रह्म है वेदिता है आत्मा और उससे भिन्न ब्रह्म है जिनके दृष्टि में उन्हें जब ये कहा जाए कि वेदन विषय ब्रह्म नहीं है विदित नहीं है तो अविदित होगा फिर तो कहा कि अथो अविदिता अधि कि वह अविदित से भी अलग है अविदित भी नहीं है विदित हैं कार्य अविदित है कारण तो ब्रह्म कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है कार्य परिच्छिन्न होने से और विनाशी होने से दुखात्मक होता है इसलिए जो विदित वस्तु होगी कार्य वह हेय रूपा होगी और अविदित है कारण कार्य चाहने वाला कारण को कार्य को प्रकट करने के लिए कारण का उपादान करता है ग्रहण करता है और उपादान जिसका किया जाता है उसे कहा जाता है उपादेय करता कार्य की निष्पत्ति के लिए कारण का उपादान करता है इसलिए वो उपादेय कहलाता है इसलिए विदित का अर्थ हुआ हेय अविदित का अर्थ हुआ उपादेय और तात्पर्य अर्थ प्रकट करते हुए अन्य देव तद इस आगम वाक्य का भाष्कर भगवान ने कहा कि विदित से अन्य है का अर्थ है वह हेय नहीं है अहेय है ब्रह्म और अविदितात अधि कहाँ का अर्थ है कि वह अनुपाधेय है उपाधेय नहीं है तो उपाधेय अनुपाधेय भाव रहित ब्रह्म है उपाधेयत्व तो, अनुपाधेयत्व तो, कार्य कारण में रहता है और ब्रह्म कार्य कारण से विलक्षण है इसलिए उपाधेय अनुपाधेय रूप है उपाधेय नहीं है अनुपाधेय है हेय नहीं है अ हेय आत्मा से भिन्न वस्तु ऐसी है नहीं जो हेय न हो और उपादेय न हो अनात्म वस्तु में हेयत्व उपादेयत्व, अन्यतरत्व धर्म अवश्य रहता ही रहता है नहीं रहता ऐसी बात नहीं और आत्मवस्तु ही एक ऐसी है जिसमें हेयत्व और उपादेयत्व नहीं है तो और ब्रह्म को कहा जा रहा है कि वह हेयत्व उपादेयत्व से रहित है और अनात्मा हेयत्व अनुपाधेयत्व हेयत्व और उपादेयत्व से रहित हो नहीं सकता ब्रह्म ऐसा है तो इसका अर्थ है कि वह अनात्मा नहीं है अहेय अनुपादे मात्र आत्मा है और वही ब्रह्म है आत्मा ब्रह्म है यह हां यह अन्य तद्विदिता अथो अविदितात अधि इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ है आत्मा ब्रह्म है आत्मा यानी मैं तो मैं ब्रह्म हूँ यह अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात अधि वाक्य बता रहा है चतुर्भा तो को मालूम नहीं है क्या सात बजे का पाठ तो ये तात्पर्य अन्य देव तद अथवा अविदितात् अधि इस वाक्य का बताया गया इसे भाष्यकार भगवान के इस वाक्य के द्वारा नि स्वात्मनो विदिता विदिता वस्तु इति है्रह्म वक्या तो स्वात्मनो स्वात्म अस्तुन विदिता न संभवतीम कारण तस्तार संभवती के बाद इति उसका अर्थ निकलेगा तस्मात्नाथ ही का अर्थ निकलेगा यस्मात्नाथ तो जिस कारण से स्वात्मा से यानी अपने वास्तविक स्वरूप से वेदिता के वास्तविक स्वरूप से स्वात्मा है वेदिता और वेदिता के वास्तविक स्वरूप से अन्य वस्तु में यानी अनात्म वस्तु में स्वात्मा से अन्य वस्तु है अनात्म वस्तु उसमें विदित अविदित से अन्यत्व यानि हेय और उपाधेय से अन्यत्व संभव नहीं है वो केवल स्वस्वरूप में ही संभव है हेय हे अनुपाधेय हेय उपाधेय से अन्यत्व ये केवल स्वरूप में संभव है स्वरूप से अतिरिक्त वस्तु में संभव नहीं है और ब्रह्म को बताया जा रहा है वह हे उपादेश अन्य है इतने उस कारण से आत्मा ब्रह्म है यह वाक्य इस वाक्य का अभिप्राय निकलेगा तात्पर्य निकलेगा अन्य देवत अथो अविद अधिका अयं आत्मा ब्रह्म अब इसी अन्य देव तद विदितात् अथो अधि इस वाक्य के तात्पर्य अर्थ यही वाक्य तात्पर्य अर्थ हैं और इसी तात्पर्य वाला ये वाक्य है इसकी संवादक अन्य श्रुतियाँ बता रही हैं ब्रह्मात्म एक तो बोधक ये वाक्य ब्रह्म को प्रत्येक अभिन्न बता रहा है आत्मा से अभिन्न बता रहा है तो ब्रह्मा भेद ब्रह्म का आत्मा के साथ अभेद बताने वाला मात्र यही एक श्रुति वाक्य है ऐसी बात नहीं है और भी श्रुति वचन ब्रह्मात्म एकत्व का संवादक विद्यमान है इस अभिप्राय से अन्य भी ब्रह्म का आत्मा के रूप में प्रतिपादन करने वाले वाक्य बता रहे हैं अयम आत्मा ब्रह्म आत्मा अपहत पापमा पाप्मा यक्षात्ोक्षा ब्रह्म यह आत्मा सर्वातर इत्यादि श्रुतंतरेभ्य तो ये जो इत्यादि में आदि शब्द से और भी ब्रह्मात्मेकत्वबोधक श्रुतियों को ग्रहण करना है तो ये सब श्रुति वचन ब्रह्म और आत्मा को एक बता रहे हैं अयम आत्मा वो है अधिकारी की उपाधि का साक्षीभूत आत्मा शोधित तम तो तो अयम आत्मा शब्द का अर्थ है और ब्रह्म है ओ, वो वही ब्रह्म है समानाधिकरण प्रयोग है एकत्व अर्थ में अभेद अर्थ में तो शोधित तौमर्थ तो तो शोधित तदर्थ के तरह ही हैं तदर्थ ही हैं उसे भिन्न नहीं है यह आत्मा अपहत पात्मा ये प्रजापति विद्या में प्रजापति विद्या छांदोग उपनिषद के आठवें अध्याय में सातवें खंड से बारहवें खंड तक बताई गई विद्या इंद्र को ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्रजापति विद्या कहलाती है वक्ता के नाम से उस विद्या की प्रसिद्धि है और उसमें ब्रह्म को बताया गया आत्म रूप से यह आत्मा वह आत्मा है जो आत्मा है वही प्रकृत ब्रह्म है उसे ही पुरुषोत्तम कहा हैं आगे बारहवें खंड में मेंसाद अस्म शरीर समुत्था परमज्योतिपस्य स्वयं रूपेण अभिष्प्य सुरुष ऐसा होता है कि एश आत्मा, एश संप्रसाद, ये जो संप्रसाद है जीव आसमा शरीर असमुत्थायत इसमें आसमा शरीर शब्द से लेना है तोमर्थ की उपाधि और इस तोमर्थ की उपाधि से जब उत्थित होता है का मतलब तोमर्थ का शोधन होता है उसे उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात से अलग निर्विकार विशुद्ध ज्ञान रूप ग्रहण किया जाता है तो माना जाता है तो तोमर्थ का शोधन हो गया ये और ये शोधित तोमर्थ अस्मत शरीर समुत्थाय का अर्थ है परम ज्योति उपसंपद्य तो शोधित परम ज्योति है शोधित तद उसे मैं के रूप में जान लिया तो वह अनात्मा कार्यक्रम संघात में से आत्माभिमान को छोड़ करके फिर स्वयं रूपेण अभिनिष्पत देते उसका जो अपना वास्तविक स्वरूप है एक मेवा द्वितीय निर्विकार चिदानंद चिदानंद रूप शिवोह हम, शिवो हम, वो है स्वयन रूपेण वो परम ज्योति है उसी रूप से वो अभिनिष्पन्न हुआ यानी स्वस्वरूप अवस्थित हुआ और जिस स्वरूप में अवस्थित हुआ वह उत्तम पुरुष है निर्विशेष ब्रह्म है क्षर अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम है परमात्मा तो यह आत्मा अप पापमा इत्यादि वाक्य प्रजापति विद्या में ब्रह्म को आत्मा से अभिन्न बता रहा है ब्रह्मात्म अभेद बता रहा है यद साक्षात् अप्रोक्षात् ब्रह्मा कहा जाता है स्वयं प्रकाश को और स्वयं प्रकाश है आत्मा आत्मा को जानने के लिए किसी भी ज्ञानांतर की आवश्यकता नहीं है वो परप्रकाश नहीं है यदि आत्मा अपने से भिन्न से प्रकाशित होगा तो फिर घटादी के तरह उसमें जड़त्व तो आएगा इसलिए यहाँ पर कहा कि वह साक्षात अपरोक्षात् अपरोक्षा है क्या अर्थ अपरोक्ष है साक्षात अपरोक्ष का अर्थ है उसे जानने के लिए किसी वृत्ति की भी आवश्यकता नहीं है वह तो वृत्ति का भी अवभाषक है ना हाँ, सुखादि को तो साक्षी वेद्य होने के लिए सुखाद्याकार वृत्ति की आवश्यकता होती है सुखाद्याकार वृत्ति से उपहित साक्षी से मनोवृत्ति रूप जो प्रिय मोद प्रमोदादि सुख है वे साक्षी भाष्य होते हैं इसलिए वे साक्षी भाष्य होने पर भी वृत्ति सापेक्ष साक्षी भाषा है और ब्रह्म यानी आत्मा स्वयं प्रकाश है उस वृत्ति की भी आवश्यकता उसे नहीं है जो ब्रह्माकार वृत्ति मानते हैं तत्वशादी तो तो वाक्य से उत्पन्न हुई अहम का वह आवरण भंग के लिए है ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति आवरण की निवृत्ति के लिए है फलव्याप्ति नहीं है क्यों वो स्वयं प्रकाश है इसलिए साक्षात अप्रोक्षात् का अर्थ है स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वयं प्रकाश है जो स्वयं प्रकाश है वो ब्रह्म है तो स्वयं प्रकाश आत्मा है वही ब्रह्म है यह आत्मा सर्वांतर तो जो अन्न में मनोमय प्राण में मनोमय विज्ञान में आनंद में शब्द से ग्राह्य पंच कोश है उन्हें यहां पर सर्व शब्द से लीजिए समीवे पांचों से पांचों से जो आभ्यंतर है।, है वो है ब्रह्म पुष्छम प्रतिष्ठा तो इत्यादि श्रुतियंतरे ऐसी कई एक श्रुतियां हैं जो ब्रह्म को अनिदम आत्मरूप बता रही है ब्रह्म ईदम नहीं है ईदम से भिन्न अहम है मैं हां समष्टि समिवेष्टि उपाधि मात्र से अनात्मा मात्र से अभ्यंतर है उनका अधिष्ठान है सत्ता स्फूर्ति प्रदायक है अवभाषक है दृश्य से अभ्यंतर होता है दृष्टा जिसे इंद्रियानि पराण्याहु इंद्रियभ्यपराथाइंद्रियभ्य परम मन मनसस्तु पर बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषा परम किंचित साष्टा सा परा गति से बताया गया है पर शब्द का अर्थ है आभ्यंतर सूक्ष्म व्यापक वह पुरुषान्न परम किंचित साष्टा सा परागति का अर्थ है वो आभ्यंतरत्व की चरम सीमा है उससे अभ्यंतर और कोई नहीं है वह से भी अभ्यंतर है अव्यक्त है प्रकृति का मूल स्वरूप और फिर अर्थ से लेकर के यहाँ तक आपके महान तक यानी महत् तक, तो तक ये प्रकृति के विकारात्मक स्वरूप हैं तो विकारात्मिका प्रकृति और कारणात्मिका प्रकृति दोनों प्रकृति से जो अभ्यंतर हैं अपरा प्रकृति से अभ्यंतर सर्व शब्द से सभी प्रकार की अपरा प्रकृति को लीजिए और उससे आभ्यंतर कौन है परा प्रकृति ये एकदम धारे जगत गीता में भगवान कहते हैं कि परा अपरा ये एकदम धारे थे जगत जिससे जगत धारण किया जाता है वो चेतन प्रकृति है जीव उसे आत्मा कहते हैं और वो ब्रह्म है वो जब तक प्रकृति के साथ आविद्यक अपना संबंध मानता है तब तक पराप्रकृति कहलाता है लेकिन वस्तुतः उसे कहा गया ज्ञेय रूप ही क्षेत्रज्ञ को ही कहते हैं ना क्षेत्रज्ञापी माम विधि वो क्षेत्रज्ञ ही पर, अपरा प्रकृति है और वो पराप्रकृति रूप जो सातवें अध्याय की पराप्रकृति तेरहवे अध्याय का क्षेत्र है सातवें अध्याय की अपरा प्रकृति और क्षेत्र है तो क्षेत्रज्ञ को भगवान कहते हैं क्षेत्रीय क्षेत्र और उसी क्षेत्रज्ञ का ज्ञ का स्वरूप वर्णन करते समय बताया न सत तना सद उच्च यहाँ पर बताया यद न तेती उसे वाणी से नहीं कहा जाता उसे गीता ने कहा कि न तत्सद उच्चेते नास उच्चेते उसे सद असद नहीं कहा जाता का मतलब उसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है उपनिषदों का सार है ना गीता इसलिए जो है जो उपनिषदों ने कहा है वही बता रही है तो सर्वाभ्यंतर है का अर्थ है वो परा प्रकृति कहो सात्वे अध्याय की या कहो उसे लेना और वह ब्रह्म है वही ब्रह्म है उसी को पुरुषोत्तम कहते।, कहते हैं जब दोनों उपाधि से अलग करते हैं तो पुरुषोत्तम हैं उपाधि से युक्त हैं तो फिर उपाधि के नाम से उसे जाना जाता है रूप रूप से या रूप से या अक्षर तो सर्वात्मेहित सर्व चिन्मात्र ज्योतिषो ब्रह्म आचार्योपदेश परंपरया इति सुश्रुम इत्यादि ये जो अन्य तद विदितात अथो अविदितात् यह वाक्य है सर्वात्मा समस्त विशेषताओं से रहित चिन्मात्र रूप आत्मा उसमें ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य है अन्यदेव तद अथो अविदितात् अधि यागम वाक्य यह आचार्य उपदेश परंपरा से प्राप्त है यदि शिष्य पूछे कि आपने अन्य देव तद विदित्त अथो अधि इस वाक्य को कौन से ग्रंथ से कैसे ये किया उद्धत किया तो कहे ये आगम वाक्य है आचार्य परंपरा से प्राप्त उपदेश वाक्य है तो आचार्य उपदेश परंपरा प्राप्तत्व आह वाक्यस्य प्राप्तत्व आह ये वाक्य प्राप्त होता है आचार्य उपदेश परंपरा किस से किससे बता रहे हैं तो अंतिम वाक्य से इति सुश्रूम पूर्वेशान ये न्याचक्षिरे तो ब्रह्म च हिटलकार है श्रुतमनता यह अर्थ निकलेगा अभी वर्तमान में बता रहे हैं ना आचार्य शिष्य को कि ऐसा हमने सुना है आचार्य से जिस समय हमको सुना था सुनाया गया था उस समय सुना है तो ब्रह्म एवं आचार्य उपदेश परंपरया एवं अधिगंतव्यम अब ये अंतिम जो वाक्य हैं जो ये बता रहा है कि ये परंपरा उपदेश वाक्य है करके इस वाक्य का तात्पर्य बताया जा रहा है कि ब्रह्म का अहंतया बोध प्रत्येक अभिन्नतया बोध आचार्य उपदेश परंपरा से ही होता है ब्रह्म अधिगंतव्यम का अर्थ है ज्ञातव्यम ब्रह्म को जानना चाहिए ब्रह्म जानने योग्य है लेकिन किससे तो कहते आचार्य उपदेश परंपरा आचार्य उपदेश परंपरा से ही ये वकार व्यावर्तक है अन्य कोई किसी प्रकार से नहीं आचार्य परंपरा से ही ब्रह्म का अहंतया बोध संभव है जब तपादी, जब तपादी से योग्यता आती है केवल अपने आगे बता रहे किससे नहीं हो सकता ये बता येवकार का व्यावर्त्य क्या है वो बता रहे हैं कि न तर्कतः केवल कुशल बुद्धि व्यक्ति हो और वह अपनी बुद्धि कुशल बुद्धि में उत्पन्न होने वाली युक्तियों के आधार से मात्र जानना चाहे तर्क के आधार पर तो कहते हैं न तर्कतः ब्रह्म अधिगंतव्यम ऐसा न करना ब्रह्म का केवल तर्क से ज्ञान नहीं होता तर्के नमराज जी ने नचिकेता को तर्क से मैंने जो तुम्हें बोध दिया है मति शब्द का अर्थ है यमराज जी से प्राप्त नचिकेता को जो बोध है वो बोध तर्क न आपने या अपने या ने प्राप्तव्या यह बोध हो, प्राप्त नहीं हो सकता केवल तर्क से ये वो कार का व्यावर्ते हैं तर्क और भी बता रहे हैं व्यावर्ति प्रवचन मेधा तपो बहुश्रुत तपोयदिभिचा यदिभ्य तो ये प्रवचन मे नाया प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन इसके आधार पर भाष्कर भगवान कहते हैं ये और तप यज्ञादि मात्र से भी केवल इनका उद्देश्य यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना नहीं है तो इनसे भी नहीं जाना जाता यद्यपि कहा जाता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित स्वाध्याय प्रवचन को ही महान साधन बता और श्रुति न प्रवचने न करके निषेध भी कर रही है तो इन बाकी साधनों का उद्देश्य कुछ लौकिक भी हो सकता है तो लौकिक उद्देश्य होगा तो यह साधक का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करा करके सफल हो जाएंगे ज्ञान नहीं कराएंगे और जिसका उद्देश्य है ब्रह्म साक्षात्कार तो उसे ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता पूर्व पूर्व साधन उत्तर उत्तर साधन की योग्यता कराते कराते कराते आचार्य परंपरा उपदेश से प्राप्त जो उपदेश वाक्य वहां तक पहुंचाएंगे और उस वाक्य से अहम् ब्रह्मास्मि ये बोध होगा तो ये परम्परा साधन बनेंगे प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा न तर्क प्रवचन मेधा बहु श्रुत तपो बहुश्रुत तपोयज्ञादिभिच्यव शुश्रूम यानी श्रुतव वैम ऐसा हमने सुना है किंसे तो कहते हैं पूर्वेशा आचार्याण वचन का कर्म बताया कि पूर्वाचार्यों के वचन को हमने सुना है हाँ वही वचन है इति शब्द है ना पूर्व में वह इति इस वचन को बताता है कौन से वचन को वह अन्य अथो अविदिता अभी वचन पूर्वेशा आचार्या वुश्रुम हमने सुना है तो यह आचार्य ये आचार्य नो यानी अस्मभ्यम तद्रह व्याचक्षिरे व्याख्यातवंतों विस्पष्ट कथितवंत तो जिन आचार्यों ने हमारे ब्रह्मबोध के लिए हमें ब्रह्म का स्पष्ट रूप से उपदेश किया कि वह हेय नहीं है उपादेय नहीं है यानी आत्मा ब्रह्म है ऐसा बोध कराने वाला जो अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् यह वाक्य है इस वाक्य से हमें हमारे आचार्यों ने हे उपाधे रहित तो आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा व्याख्यान किया जिससे हमें ही ब्रह्म हूं ऐसा ब्रह्मबोध हुआ तेजाम ते वचन व्रुतवंत ऐसा लगाना इस प्रकार ये जो तृतीय कंडिका है इसका विचार पूरा होता है अब भाष्कर भगवान एक आशंका जो शिष्य के मन में उपस्थित हुई और आचार्य ने शिष्य के मुख पर जो भाव दिखे उससे समझा कि शिष्य के मन में ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में संशय है शंका है उस शंका का निराकरण करने के लिए आने वाले मंत्र बता रहे हैं इस प्रकार का अवतरण टीकाकार लिखते हैं सम्मन भाष्य का चतुर्थ चतुर्थकंडिका का सम्मन भाष्य है उसकी अवतरणी का है उक्त वाक्यार्थे लौकिक लौकिकार्किक मीमांसक प्रतिपत्ति विरोधम विदित ये विदित तो दीर्घ होना चाहिए नए पुस्तकों में होगा दीर्घ टीका में विधितात है कि हाँ हाँ इसमें रस्व है पुराने में तो जिसमें तो में आकार रस्व है उसे दीर्घ करना है पंचमे अंत है विधितात अन्य तो, तो प्रपंच ये जो आगम वाक्य में अवान्तर दो वाक्य है ना? अन्य देव तद विधितात् और दूसरा अथो अविदितात अधि ये दो वाक्य हैं पूरा एक वाक्य है उसके अंदर अवान्तर दो वाक्य हैं एक बताता है ब्रह्म में अहेयत्व तो ब्रह्म में अहेयत्व बताने वाला जो वाक्य है अन्य देव तद विधितात् वाक्य उसका प्रपंच यानी स्पष्टीकरण करने के लिए प्रपंचन शब्द का अर्थ है स्पष्टीकरण विस्तार से स्पष्टीकरण करने के लिए क्या कर रहे हैं विदितात अन्य देवतद विदितात इस वाक्य के अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए इस वाक्यार्थ पर शंका करके समाधान किया जा रहा है उस शंका का परिहार किया जा रहा है कह रहे हैं कि उक्त वाक्यर्थे तो उक्त वाक्य हैं अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इसे कहना उक्त वाक्य शब्द से समझना और उस उक्त वाक्य का जो अर्थ है तात्पर्य अर्थ बहिष्कार भगवान ने बताया आत्मा ब्रह्म है ये है उक्त वाक्यार्थ ब्रह्मात्म एक और इस ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में उक्त वाक्य अर्थ में का अर्थ निकलेगा वहां लौकिक है या लौकायतिक लिखा है नए पुस्तक में लौकिक ही है ना ठीक लौकिक है न लौकायतिक लौकिक का अर्थ लोकायतिक निकलेगा तो लौकिक जो लोकायतिक है वे भेद मानते हैं ब्रह्मा आत्मा आत्मा अनेक है ना जितने शरीर चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है ना किसी के मत में प्राण आत्मा है किसी के मत में इंद्रिया आत्मा है किसी के मत में मन आत्मा है यहां तक के चार वाक कहलाते हैं ये शरीर को स्थूल शरीर को ही आत्मा मानने वाले इंद्रियों को आत्मा मानने वाले प्राण को मन को आत्मा मानने वाले और तार्किक और मीमांसक तार्किक से वैशेषिक नहीं न्यायिक और मीमांसक शब्द से मीमांसक जयमिनी लेना तो ये जो है विज्ञान में कोष को आत्मा मानते हैं तो इनकी जो प्रतिपत्ति है उनके अनुसार भी अनेक आत्मा हैं तार्किक और मीमांसकों के मत में भी आत्मा एक ही नहीं है अनेक है हाँ विज्ञान में कोश अनेक है वही आत्मा है वही कर्ता भोक्ता है इनके यहाँ आत्मा कर्ता भोक्ता है वास्तविक रूप से ही और वे अनेक हैं, जीवात्मा परमात्मा का भेद है तार्किक और मीवासक के मत में तो ये जो लौकिक तार्किक और मीमांसक इनकी जो प्रतिपत्ति है आत्मा के विषय में प्रतिपत्तियां ने ज्ञान अनुभूति वो क्या है कि आत्मा अनेक है और जीवात्मा परमात्मा का भेद है ये उनकी आत्मा के विषय में प्रतिपत्ति है अनुभूति है और उनका ये जो ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा आपस में भिन्न है इस ज्ञान के साथ आत्मा ब्रह्म है ये जो अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् है इसका विरोध होगा कि नहीं होगा ये तो बता रहा है आत्मा ब्रह्म है ब्रह्म और आत्मा एकत्व तो बता रहा है और उनकी आत्मा के विषय में प्रतिपत्ति है आत्मा और ब्रह्म भिन्न भिन्न है ये तो ब्रह्म और आत्मा भिन्न है ये निश्चय जिनका है उनका उ, उनके उस निश्चय के साथ विरोध होगा अन्य देव अथवा विदितात्थो अविदितात् अधि वाक्यार्थ का विरोध होगा ना इस विरोध को लेकर के कहा जा रहा है विरोध की शंका की जा रही है और उसका फिर परिहार करेंगे इस विरोध का परिहार करेंगे ये बताएंगे कि लौकिक लोगों को भी यदि ये, ये आत्मा अनेक हैं ये निश्चय है तो ये उनका भ्रमात्मक निश्चय है और तार्किक मीमांसक भी आत्मा और ब्रह्म का भेद ही निर्धारित करते हैं तो भले ही वे आस्तिक हैं लेकिन ब्रह्मात्म भेद इतने अंश में वे अवैदिक ही हैं उनको वेद का तात्पर्य समझ में नहीं आया अभेद प्रतिपादक श्रुति वचनों का ठीक से अर्थबोध नहीं हुआ इसलिए वे भी भ्रांत ही हैं उनकी इस विषय में भ्रांति है उनकी इस भ्रांति के साथ विरोध प्रमा के साथ विरोध नहीं होना चाहिए प्रमाण के साथ प्रमाणाभास के साथ विरोध हो जा तो वो विरोध विरोध नहीं माना जाता ओ, ओ प्रमाण के साथ विरोध नहीं हो तो बताया जा रहा है ब्रह्मात्म भेद का निश्चय उनको जिससे हो रहा है वह प्रमाण यदि वेद वाक्य भी है तो उस वेद वाक्य का तात्पर्य कुछ और है और वो उस वेद वाक्य के ठीक से तात्पर्य अर्थ का अनबोध अनवबोध होने से ठीक से बोध न होने से भ्रम है उनको ये बताया जा रहा है ये बता करके एक प्रकार से इस शंका का समाधान किया जाएगा कि उक्त वाक्यार्थे है लौकिक तार्किक मीमांसक प्रतिपत्ति विरोधम आशंक्य परिहर का ये आशंका करके उसका परिहार भाषा भगवान क्यों कर रहे हैं तो कहते अन् तद विदिता इस वाक्या को सुस्पष्ट करने के लिए इसलिए कहा कि विदितात अन्य प्रपंचनाय तो भाष्य में है अन्य तद विदिता अथो अविदिता इति अने वाक्यन आत्मा ब्रह्म प्रतिपादित स्रोतु आशंका जाता तत्क स्वात्मा ब्रह्म कहते हैं अन्य अन्यदेव तद अविदितात अधि इस वाक्य के द्वारा जो अर्थ बताया गया आत्मा ब्रह्म है यही अर्थ बताया गया नहीं इस वाक्य का तो अन्य देव इस वाक्य अर्थ को आत्मा ब्रह्म है इसे सुन करके कहते इति प्रतिपादिते सत्य ऐसा प्रतिपादन हुआ और तो वो शिष्य के मन में श्रोता यहां है शिष्य तो स्रोतु आशंका जाता तो शिष्य के मन में एक शंका उत्पन्न हुई क्या शंका उत्पन्न हुई तो कहते तत्कथम तू आत्मा ब्रह्म तद ब्रह्म आत्मा कथम तू शब्द है वही लक्षण्य, द्योतक लौकिक तार्किक मीमांसक का ब्रह्म और आत्मा के विषय में जो निश्चय है उस निश्चय का वैपरीत्य द्योतक तू शब्द है ब्रह्म और आत्मा के विषय में तो लौकिक की प्रती कुछ और ही है तार्किकों की प्रतीति कुछ और है मीमांसकों की भी अलग ही है और ये ये वाक्य बता रहा है कि आत्मा ब्रह्म है ऐसी तो उनकी प्रतिपत्ति नहीं है इसलिए उनके प्रतिपत्ति के साथ विरोध होने से शिष्य के मन में ये शंका हो रही है कि ब्रह्म और आत्मा का अभेद कैसे हो सकता है आत्मा ही ब्रह्म कैसे हो सकता है तू आत्मा ब्रह्म ये शंका है इसी शंका का स्पष्टीकरण ये सूत्रात्मक वाक्य है शंका को बताने वाला इसका विवरण है भाष्य में आगे कि आत्मा ही नाम आत्मा कौन है लौकिक तार्किक और मीमांसकों के मत में तो जो साधक है उसे आत्मा कहा जा रहा है जो शास्त्र के द्वारा बताई गई साधना का कर्म और उपासना का अधिकारी है वो है आत्मा तो ये कहा जा रहा है कि आत्मा ही नाम अधिकृत कर्मणि उपासने संसारी कर्म वा ब्रह्मादि वा वाधनमुषा ब्रह्मादी तत तस्मात् तत्मा उपास्यो विष्णु विषु ईश्वर प्राणो वा ब्रह्म अरहति आत्मा तो ये कह रहे हैं कि आत्मा तो कर्म और उपासना रूप वेद के द्वारा बताए गए साधन का अधिकारी है मीमांसक कहते हैं कर्म उपासना के द्वारा बताए ग... उपा... उपासना रूप जो साधन बताए गए हैं वेद के द्वारा उसका अधिकारी है तार्किक और मीमांसकों के अनुसार आत्मा वह संसारी जन्म-मरण वाला है एक शरीर को धारण करता है दूसरे शरीर को छोड़ता है फिर पहले को छोड़ता है दूसरे को धारण करता है कर्म उपासनम वा साधनम अनुष्ठा शास्त्र के द्वारा बताए गए कर्म और उपासना रूप साधन का अनुष्ठान करके जो ब्रह्मादि देवताओं को प्राप्त करना चाहता है अथवा स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है वो है आत्मा आत्माति और अन्य उपास्यो विष्णु विष्णुश्वर इंद्रस्य प्राणो वा ब्रह्म अरहति भविमर् तस्त कर्म रूप साधना का जो अधिकारी हैं उससे अन्य कर्म से जिन देवताओं की इंद्रादी देवताओं की आराधना की जा रही है उन इंद्रादि देवता को ब्रह्म माना जा इंद्र को अथवा जो उपासना रूप साधन का अधिकारी है वह जिस देवता की उपासना कर रहा है विष्णु की शिव की शंकर की वह उपास्य जो है उसे ब्रह्म माना जाए यह प्राण उपासक प्राण की उपासना कर रहा तो प्राण ये सब ब्रह्म तो हो सकते उपास्य कर्म से जिसकी आराधना की जा रही है जिसके उद्देश्य से आवनीय अग्नि में द्रव्य का परित्याग किया जा रहा है वह देवता ब्रह्म होगी कर्माधिकारी से अलग या उपासना उपासक जिनकी कर रहा है वे विष्णु ब्रह्म हो सकते हैं न कि कर्म और उपासना का अधिकारी रूप आत्मा ब्रह्म हाँ हा, तो ब्रह्म भवितुम तुम अर्हति न तू आत्मा कर्म कर्म उपासना का अधिकारी आत्मा है वह ब्रह्म नहीं होगा और यहाँ अन्य देव तत्त विदितात्थवाता अधि ये वाक्य इसी को ब्रह्म बता रहा है आत्मा ब्रह्म है करके वो ब्रह्म नहीं हो सकता लोक प्रत्यक्ष लोक प्रत्यय विरोधात् ऐसा क्यों तो कहते हैं लोक प्रत्यय विरोधात् तो ये जो लौकिक प्रत्यय है लौकिक प्रमाण से होने वाला उसे लोक प्रत्यय कहते हैं तो लौकिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाली प्रती का विरोध होगा यदि आत्मा को ब्रह्म मानेंगे तो क्योंकि प्रत्यक्ष ही इंद्रादी देवताओं का और कर्माधिकारी का भेद सिद्ध है तो लौकिक प्रमाण तो ये इनका और र्माधिकारी का उपासना अधिकारी का भेद बता रहा है इसलिए अधिकारी को आत्मा ब्रह्म मानना यह अनुचित है यह शंका हुई यथा अन्य तार्किका ईश्वरात अन्य आत्मा इति आचक्षते तथा कर्मिण अमु यज अमु यज देवता उपासते तो कहते हैं जैसे लोग वैशेषिक और नैयायिक ईश्वर से भिन्न आत्मा को मानते हैं ज्ञानाधिककरण आत्मा और विविध जीवात्मा पर और तत्र सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वशक्तिश्वर एक एव और जीवात्मा अनेक है ऐसा कहते हैं ना तर्कसंग्रह में वो है तार्किकों का मत कि आत्मा दो प्रकार का है ज्ञानाधिकरण आत्मा नौ द्रव्य में से एक द्रव्य विशेष है आत्मा और द्रव्य का लक्षण होता है गुणाश्रयत्व और गुण है ज्ञान बुद्धि नाम से कहा गया और ज्ञान नाम का गुण का आश्रयभूत जो द्रव्य है नौ द्रव्य में से वह आत्मा है मीमांस तार्किकों के मत में आठ द्रव्य में ज्ञान नाम का गुण नहीं रहता पृथ्वी में समुआ से ज्ञान नहीं रहता जल तेज वायु आकाश इन पांचों में से किसी में भी ज्ञान नहीं रहेगा समय संबंध से दिशा काल और मन इन तीनों में भी नहीं रहेगा मात्र आत्मा में ही समय संबंध से तार्किकों के अनुसार ज्ञान रहता है इसलिए ज्ञानाधिकरणम यानी समवाय संबंध है न ज्ञानाधिकरण आत्मा जो जिसमें समवाय संबंध से ज्ञान नाम का गुण रहता हो उसे कहा जाता है तार्किकों के द्वारा आत्मा और ये रहता है ईश्वर में और जीव में समय समन्स्य ज्ञान उसमें ईश्वर है नित्य ज्ञानवान और जीव का ज्ञान है आत्मा मनस संयोग से उत्पन्न होता है अनित्य ज्ञानवान है लेकिन ये दोनों हैं ज्ञानवान इसलिए आत्मा जीव भी ईश्वर भी और ये दोनों नित्य ज्ञान अनित्य ज्ञान को लेकर के भिन्न भिन्न है इनमें वैलक्षण्य है ना वास्तविक ही वैलक्षण्य है तो कहते हैं अन्य तार्किका यानी वैशेषिक और नैयायिक रूप जो तार्किक है वे जैसे ईश्वर से अन्य ही जीव को मानते हैं अन्य आत्मा इति आचक और तथा कर्मिना तो मीमांसक वे भी कहते हैं कि अमुम यज अमुम यज तो अमुम शब्द से लेना याग की कर्मभूत देवता को विष्णु याग है तो विष्णु का यजन करो याग से विष्णु को संतुष्ट करो इंद्र देवता की याग है तो इंद्र का संतोष संपादित कर लो तो ये अपने यजमान करता है और अमोम शब्द से देवता को लेना है और यजमान से भिन्न देवता की उपासना कर्म के द्वारा करते हैं ने देवता की आराधना करते हैं अन्य एवं देवता उपासते उपासते उपास हाँ यज देव पूजा संगति करण दानेश धातु है उससे यज्ञ शब्द बना देव पूजा करते हैं अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तस्मा युक्त यदि विदित उपास्यम त्रह्म भवे विदित शब्द का अथ है उपास्य तो जो उपास्य है वो ब्रह्म है ये मानना उचित हैं अन्य उपासक और उपास्य से अलग उपासना का अधिकारी वो आत्मा है उपासक इति ताम एताम आशंकाम शिष्यलिंग उपलक्ष्य तद वाक्या आह तो शिष्य के मुख में जो भाव आए उस भाव भाव को कहा जा रहा है शिष्यलिंग शिष्य के मन की स्थिति को बताने वाले भाव लिंग कहते हैं ज्ञापक को मन की स्थिति को का ज्ञापन करने वाले मुख पे आए हुए भाव को देख करके अथवा कहते तद वाक यानी शिष्य ने, ने स्वयं ही बोल करके ये आशंका प्रकट की आचार्य के सामने और ये जान करके शिष्य के मन में आई हुई शंका को चाहे उनके उसके शिष्य के मुख पे आए हुए भाव से या शिष्य के वचन से आशंका को जाना आचार्य ने और इस आशंका का निराकरण करने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि मैवम मंकिष्ठा ऐसी शंका तुम मत करो ये शंका करना उचित नहीं है मैं संक्र ठीक ओम आप्याय तुम